आध्यात्मरामण अर्य काकांड चतुसर्ग तथ्वाधे न मूर्छिता चतुर्दश्राणी रक्षसा भीमकमण चोदयामास राय समीपकाया खरस्यति से तिश्र से दूषण से राक्षसा सर्वे राम जयो शीघ्र नाना प्रणोद्यत श्रुप्पोलाहल तम सौमित्रीम अब्रवीत सुर्पण खाका यह कथन सुनकर खर क्रोध से अधीर हो तुरंत युद्ध के लिए चला और राम को मारने के लिए उसने बड़े पराक्रमी चौदह सहस्त्र राक्षस उनके पास भेजे राक्षसराज खर दूषण और त्रिशरा ये सभी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र देकर राम के पास आए उनका कोलाहल सुन श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा श्रुते विपुल शब्दों मुनुमायाम तिराक्षस भविष्यति महदुद्धम नौ नद्य मैया गुहा गति महाबल अंत मेक्षा सर्वान् घोरूपिण लक्ष्मण देखो बड़ा कोलाहल सुनाई पड़ रहा है मालूम होता है कि निश्चय ही राम राक्षसगण आ रहे हैं अवश्य आज मेरे साथ उनका घोर युद्ध होगा अतः हे महाबल तुम सीता को लेकर किसी पर्वत की कंदरा में चले जाओ आज मैं इन समस्त घोर रूप राक्षसों का वध करना चाहता हूँ परे तथे ते सीता लक्ष्मणो गह्वरम जजो तुम्हें मेरी सौगंध है इस विषय में तुम और कुछ न कहना तब लक्ष्मण जी जो आज्ञा सीता जी को लेकर एक गिरीगुहा में चले गए रा परिकरम बद्दा धनुराधा निष्ठुरक्षु बद्धा यो भवद्रभु तत्गत्यक्षासी आयुधाने विचिरा पाषाणान पादपानपी तब श्री रामचंद्र जी ने अपनी कमरकशी और कठोर धनुष तथा दो अक्षय बाण वाले तरकस बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो गए तदनंतर राक्षसगण वहां आकर राम के ऊपर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र पत्थर और विक्षादी की वर्षा करने लगे छेदरामी लीलिया तलस क्षणा तथो बाढ़ सहस्त्रेन हवा तर्वराक्षन कर दूषण चक्षस जगान प्रहराघेन सर्वादुत्म श्रीरामचंद्रजी ने एक क्षण में मात्र में लीला से ही उन अस्त्र को तिल तिल करके काट डाला फिर सहस्त्रों वाणों से उन संपूर्ण राक्षसों को मारकर खर दूषण और तीसरा को भी मार डाला इस प्रकार रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने आधे प्रहर में ही उन समस्त राक्षों का संहार कर दिया लक्ष्मणों पर गुहा अध्याय राघवी समर्प्य राक्षसान दृष्टवा हतान सीता समालेंग्य प्रसन्न जनकात्मजा तब श्री लक्ष्मण जी ने गुहा में से सीता जी को लाकर श्री रघुनाथ जी को सौंप दिया उस समय संपूर्ण राक्षसों को मरे हुए देख वे बड़े विस्मित हुए जनकनंदनी श्री सीता जी ने प्रसन्न मुख से श्री रामचंद्र जी का आलिंगन किया और उनके शरीर में हुए घावों पर हाथ फेरने लगी साद्राभदृष्टान राक्षस पुंगवान्ंका ग्रोशंती पाद सन्निध रावणस्पा तो्याम भगनीत राक्षसः दृष्टवा ताम प्राह भग्निम भयवे उन संपूर्ण श्रेष्ठ राक्षसों को मरे देख राक्षस राज रावण की बहन सुपर्णखा दौड़ती हुई लंका में पहुंची और राजसभा में पहुंचकर रोती हुई रावण के पैरों के समीप पृथ्वी पर गिर पड़ी अपनी बहन को इस प्रकार भयभीत देखकर कर रावण बोला उत्तिषोत्तिवश्शेप तब कि वा भद्रेन वरुणेन वेणवा ब्रोषि भस्मीन तम राक्षे दम प्रमत्तो विमूढ़ी अरे उठ खड़ी हो बता तो सहे तुझे किसने विरूपा किया है हे भद्रे यह इंद्र का काम है अथवा यम वरुण और कुबेर में से किसी ने किया है बता एक क्षण में ही मैं उसे भस्म कर डालूंगा तब राक्षखा ने उनसे कहा तुम बड़े ही उन्मत्त और मूढ़ बुद्धि हो पाना सत्य सर्वत्र लक्ष्य से चार चक्षन स्तम कथम राजा भविष्यसि? परश्चते सूषण स्त्री शिरास्त चतुर्दशसहसा राक्षसा महात्म निहता छह राशत्रुण जनस्थान अशेषेण न नजाति मूढ़ अत तुम मध्यपान में आशक्त इस्त्री के और सब प्रकार नपुंसक जैसा दिखाई पड़ते हो तुम्हारे चर खुफिया पुलिस रूप नेत्र नहीं है फिर तुम राजा कैसे रह जाओगे सकोगे युद्ध में खर मारा गया तथा दूसर और तीसरा आदि चौदह सहस्त्र मुख्य मुख्य राक्षसों को असुर शत्रु राम ने एक क्षण में ही मार डाला और सारे जनस्थान को मुनीश्वरों के लिए सर्वथा निर्भय कर दिया इतना उत्पात हो जाने पर भी तुम्हें अभी तक कुछ पता ही नहीं है इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम मूढ़ हो रावण वाच कोमर्थम वा वाह कथम से ना सुराहता सम्यक कथय मूलघातम करोम्यम रावण बोला अरे तू बता तो वह राम कौन है उसने किस लिए और किस प्रकार इन राक्षसों को मारा तू सब बात विस्तार पूर्वक कह मैं उसका छेद कर दूंगा सुर्पण खोवाच जनस्थान जाता कदाचि गौतम तत्र पंचवटी नाम पुरा मुनिजनाश्रया तो त्रमे महा दृष्टो रामो राजीवलोचन धनुर्वाड़ धर श्रीमान जटावल वल्कल मंडित सुर्पण एक दिन जनस्थान में से मैं गौतमी के किनारे जा रही थी वहां पूर्व काल में मुनिजनों से सेवित एक पंचवटी नामक आश्रम है उस आश्रम में मैंने जठा बल कलादि से सुशोभित धनुर्बाणधारी कमल नयन शोभाधाम राम को देखा कलयान अनुजस्त लक्ष्मणी तथा तस् भारजा विशालाक्षिपणी श्री भाप उसका छोटा भाई लक्ष्मण भी उसी के समान रूपवान है तथा उसकी विशाल लोचना भार्या भी रूप में साक्षात दूसरी लक्ष्मी जैसी ही है देवगंधर्वनागा मनुष्याण तथा विधा न दृष्टा न सुता राजन हे राजन देवगंधर्व नाग और मनुष्य आदि में से किसी की भी स्त्री ऐसी रूपवती न देखी है और न सुनी है वह शुभ लक्षणा अपनी कांति से संपूर्ण वन को प्रकाशित कर रही है अने तुम, आने आनेंक्ताम त्राता चिक्षेद ममसिका कर्ण च नोदितबेण स महाबल तथम अतिदुखे नोदती अनग उसे तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए मैंने लाने का प्रयत्न किया था इसी से राम के भाई लक्ष्मण ने मेरी नाक काट डाली फिर राम की प्रेरणा से महाबली लक्ष्मण ने मेरे कान भी काट लिए तब मैं अत्यंत दुख से रोती हुई घर के पास गई सो पिरावम सो पिरावम समासाध्य युद्धम राक्षस यू ततःन रा बलशाल सर्व तेन विष्टा वैराक्षसाक्रमा यदि रामो मन कुया त्रैलोक्यम निवसार्थत भस्मी कुन्न सदेहति भाति मम प्रभो यदि सा्या श्याल तव जीवित उसने भी अपने राक्षस सेनापतियों के साथ तुरंत जाकर राम से युद्ध ठाना किंतु उस बलशाली राम ने एक क्षण में ही वे समस्त धीम विक्रम राक्षस नष्ट कर दिए हे प्रभु मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यदि राम के मन में आ जाए तो वह निसंदेह आधे निमेश में ही संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर सकता है किंतु यदि उसकी स्त्री सीता तुम्हारी भारजा हो जाए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा अतो यतस्व राजेन्द्र यथा वल्लभा भवे सीता राजीव पत्राक्षी सर्वोकैक सुंदरी पुरतः साक्षाद अतः हे राजेन्द्र तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे संपूर्ण लोकों में एकमात्र सुंदरी कमलनयनी सीता तुम्हारी प्राण प्रिया हो जाए हे प्रभो तुम राम के सामने साक्षात न ठहर सकोगी इसलिए उन रघुश्रेष्ठ को किसी प्रकार माया जाल से मोहित कर तुम उसे प्राप्त कर सकते हो शुवा तुक्तवाक्य दान मानदेस्था आश्वास्य भगनिम राजा प्रवेश सुख गृह त्र चिंता पर भूत निद्रा रात्र यह सुनकर राक्षसराज रावण ने सुंदर वाक्यों और दान मानादि से बहन सुनपरखा को धैर्य बंधा अपने अंतपुर में प्रवेश किया किंतु वहां चिंता के कारण उसे रात्रि को नींद नहीं आई एक रामेण कथम मनुष्य मात्रेन नष्ट सबल खरो में भ्राता कथम मे बलवीर वह सोचने लगा बड़े आश्चर्य की बात है अकेले मनुष्य मात्र रघुवंशी राम ने बलवीर्य और साहस संपन्न मेरे भाई घर को दल बल के सहित कैसे मार डाला यद्वान यद्वानवो मनुज परेश हंतु काम सबल पलौघे सम्रार्थि तो दुर्पूर्व मनुष्य रूपो घरघोकुलेत अथवा यह राम मनुष्य नहीं है साक्षात परमात्मा ने ही पूर्व काल में की हुई ब्रह्मा की प्रार्थना से मेरी बलवीर्य संपन्न सेना के सहित मुझे मारने के लिए इस समय रघुवंश में मनुष्य रूप से अवतार लिया है यदि शाम हम हम। नो मतो व्रजा किंतु मुझे राम के पास अवश्य चलना चाहिए क्योंकि यदि उन परमात्मा द्वारा मैं मारा गया तब तो मैं वैकुंठ का राज्य भोगूंगा नहीं तो चिरकाल पर्यंत राक्षसों का राज्य तो भोगूंगा ही रामं परमेश्वरं भगवान् हरिम्या संपूर्ण राक्षसों के स्वामी रावण ने इस प्रकार विचार कर भगवान राम को साक्षात परमात्मा हरि जानकर यह निश्चय किया कि मैं विरोध बुद्धि से ही उनके पास जाऊंगा क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान मुझसे शीघ्र प्रसन्न नहीं हो सकते इति श्रीमद आध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अरण्य पंचम सर्ग